श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग मधुर भाव का सार सारत्व इस संबंध में श्री कृष्ण चरित्र का विवेचन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में यह देखने को मिलता है कि लोक कल्याणार्थ विशेष विशेष शक्ति प्राप्त करने के निमित्त वे बहुधा तपस्या में रत हुए थे किंतु उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ दिन तक जल तथा वायु ग्रहण कर एक पैर की सहारे भी खड़े रहे थे इन बातों को छोड़कर विरोधी भावों से मुक्त होने के निमित्त उनके अंत संग्राम का और कोई विवरण उपलब्ध नहीं है संसार से वैराग्य उत्पन्न होने के कारण भगवान बुद्ध का संसार त्याग एवं तदनंतर उनके धर्म चक्र प्रवर्तन का जितना विशद इतिहास मिलता है तद अनुरूप उनके साधन काल के इतिहास का कोई विशेष पता नहीं चलता है फिर भी अन्यान्य धर्म वीरों की साधना का इतिहास जिस प्रकार सर्वथा अप्राप्त है उनके बारे में ऐसा न होकर कुछ न कुछ विवरण प्राप्त है यह देखा जाता है कि सिद्धि प्राप्ति के निमित्त दृढ़ संकल्प पूर्वक आहार संयम का सतत छह वर्ष तक एक आसन पर वे ध्यान तपस्या में संलग्न थे तथा अंतरवायु का निरोध कर आस्फान नामक ध्यानाभ्यास में निमग्न हो समाधिस्थ हुए थे किंतु मन के पूर्व संस्कारों को दूर करने के लिए उनके मानसिक संग्राम की बात लिपिबद्ध करते समय ग्रंथकार ने स्थूल बाह्य घटना की भांति मार के साथ उनके युद्ध वृतांत की अवतारणा की है भगवान ईसा के साधन इतिहास के बारे में कोई भी बात प्रायः लिपिबद्ध नहीं है उनकी बारह वर्ष पर्यंत अवस्था की कुछ घटनाओं का वर्णन कर ग्रंथकारों ने तीस वर्ष की आयु में जान नामक सिद्ध पुरुष से अभिषेक ग्रहण कर जनहीन मेरु प्रांत में चालीस दिन पर्यंत उनकी ध्यान तपस्या करने एवं उस स्थल पर शैतान के द्वारा प्रलोभित हो उस पर विजय प्राप्त करने के पश्चात वहां से उनके लौटने तथा लोक कल्याण के लिए नियुक्त होने की बातों का ही उल्लेख किया है तदनंतर वे केवल तीन वर्ष तथा तक, तक स्थूल शरीर में अवस्थित थे अतः उन्होंने अपनी 12 वर्ष की आयु से 30 वर्ष तक का समय कैसे व्यतीत किया इसका कुछ भी पता नहीं चलता है भगवान शंकराचार्य के जीवन में घटनाओं का बहुधा धारावाहिक परिचय प्राप्त होने पर भी उनके आंतरिक साधन इतिहास के बारे में जगह जगह अनुमान पर ही निर्भर रहना पड़ता है भगवान श्री चैतन्य देव के साधन इतिहास की बहुत सी घटनाएं मिलने पर भी उनके कामगंध रहे श्रेष्ठ ईश्वर प्रेम की बात श्री राधा कृष्ण के प्रणय विरहादि का आश्रय कर रूपक के सहारे वर्णित होने के कारण साधारण लोग उसको यथार्थ रूप से हृदयंगम नहीं कर पाते हैं किंतु इस बात को अवश्य मानना पड़ेगा कि धर्मवीर श्री चैतन्य देव तथा उनके मुख्य मुख्य साथियों ने सख्य वात्सल्य तथा विशेषकर मधुर भाव के प्रारंभ से प्रायः उनके चरम विकास पर्यंत साधक के हृदय में जो जो अवस्थाएँ क्रमशः उपस्थित होती रहती है रूपक के सहारे उनका वर्णन जहाँ तक किया जा सकता है अत्यंत विशद रूप से लिपिबद्ध किया है केवल उन तीनों भावों में से प्रत्येक भाव की चरण अवस्था में साधक का मन अपने प्रेमास्पद के साथ एकत्व का अनुभव कर अद्वैय वस्तु में लीन हो जाता है इस चरम तत्व को उन्होंने व्यक्त नहीं किया है अथवा उसका सामान्य संकेत प्रदान करने पर भी उसको हीन अवस्था कहकर साधक को उससे सतर्क रहने का उपदेश दिया है श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक जीवन तथा अदृष्ट पूर्व साधन इतिहास के द्वारा वर्तमान युग में उस चरम तत्व की विशेष शिक्षा हमें प्राप्त हुई है तथा इस बात को भी हम भलीभांति समझने में समर्थ हुए हैं कि संसार के समस्त संप्रदायों के सभी धर्ममत साधक मन को एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं उनके जीवन से शिक्षा बातों की ओर यदि ध्यान न भी दिया जाए तो भी उनकी कृपा से केवल पूर्वोक्त विषय का ज्ञान प्राप्त कर हमारी आध्यात्मिक दृष्टि का जो विस्तार हुआ है तथा उससे जो समन्वय का आभास प्राप्त हुआ है उसके लिए निसंदेह हम सदैव उनके ऋणी हैं